केवल कारण बनता है और तुरिय में दोनों के दोनों नहीं है इक्के सागर पर दिया आप अपनी मनमानी व्यवस्था दे रो है ना पूर्व पक्ष शंका करेगा ही तो से ना समझो हमारे कहने का पीछे कारण होता है यह समाज आत्मवलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वितम प्रद न कि इसलिए की आत्मादे विषण जो रूपी बीच से जो पाया किया हुआ क्या बाई जो द्वैत तो घटपी जो प्रपंच है उस प्रपंच को न प्राज्ञ न किंचन संवेति, उस प्रपंच में से किसी भी चीज को प्राग्ञावस्था में आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं जो बाई घट पटा ग्रहण कर रहे थे उनमें से किसी भी तत्व को वहाँ ग्रहण नहीं कर रहे हैं विश्व तेज जिस प्रकार विश्व तेजस्वी ग्रहण करते हो बाय जगत चौथा वही अंतर में भी आपने ग्रहण किया स्वप्न में भी क्या है वही ग्रहण कर रहे हैं आप इसे जागृत और सपने जिस प्रकार और रूप है घटबादी ग्रहण करते हो उस प्रकार से हम प्राग्ञ में ग्रहण नहीं कर रहे है तदश्चा तत्व तो ग्रहण सन्न ता ग्रहण बीज भूति भगवती में कहना पड़ेगा की ये जो प्राग्ञ कैसा है तत्व ग्रहण रूपी बीज जो ग्रस्त है अन्य ग्रहण रूपी जो जो भी तत्वाग्रहण तो क्या है तमसा तत्व ग्रहण है नमसा ग्रहण का बीज भूत अन्य ग्रहण का जो बीज भूता है वो तो विद्यमान है आपने जाना वो अविद्यमान है इसलिए जाना उससे अगली अवस्था तो हमने देखा पावर वो भी नहीं था पहले जो तो में हमने जो देखा वो हमें शुक्ति में नहीं मिल रहा है।, है ना अन्य ग्रहण इसे में मानना पड़ेगा अन्य ग्रहण का बीज कौन था, था तत्वाग्रहण रूपी सुशुप्ति में और सुशुप्ति में तत्वाग्रहण में कैसे बताया चला जब हम तुरी में गए तो वहाँ दिखाया पड़ेगा तत्वाग्रहण था नाग्रहण था, था, था ग्रहण हुआ तो यशमा तुरी तत्व जिसलिए तुरी है ना वो सर्वधिक है इसीलिए वहाँ पर हमें अनुभव में आ जाता है की वो दोनों से रहते हैं तत्वाग्रहण और अन्यग्रहण अनुभूति है ना, से, से ना। तो बोल ही नहीं सकते ये बात तो या शास्त्र क्या पर बोलेंगे बोल सकते हैं जरूरी नहीं आपको अनुभूति हुआ हो तो तभी आप बोलेंगे अनुभूति होगी कभी ना कभी होगी होने दो बारे में नहीं श्रुति के आधार पर बोल सकता हूँ नहीं ये तो होता ही आप विज्ञान में देख लीजिए साइंस आप पढ़ते फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में आपने पढ़ा बायोलॉजी आपने पढ़ा बहुत सारे थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या उस समय आपको अनुभव हो गया नहीं फिर बाद में प्रैक्टिकल में जाएंगे लेबोरेटरी में जाएंगे वहाँ करेंगे अब तो अरे देखो हमने जो पढ़ा था वो इधर आया और उससे प्रसम सि क्यूँ फर्क हो गया फिर उसमें आप सिद्धांत देंगे उसमें भी तो यही सर्वत्र यही है शास्त्री हो चाहे व्यवहार में क्यूँ ना हो पहले तो आपको सैद्धांतिकताओं के तब को शास्त्रों से या किसी कथन के आधार पर मानना दुण दुण दुण तो पड़ा और टू फोर क्यों भाई रटे बात खत्म तो है तो कद चार होता है छह नहीं होता पांच नहीं होता तीन नहीं होता क्यों नहीं होता कोई है जवाब कल जहाँ पढ़ा ले टू टू को स्त्री तो कोई मानेगा कोई नहीं मानता तो क्योंकि वो एक सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार करते चले आए एक तो संख्याएं एकत्रा अंध परंपरा से रटे हुए हम लोग और वो काम चल रहा है अरे क्यों ऐसे? तो दो क्यों कह इसका कोई और नाम रख देना? दो, दो नहीं तो रख देना? ना तो नहीं रखा नहीं दो ही बोलूंगा इसको तो नहीं बोलूंगा कमा ले अरे दग जब पाल तो भर क्या पड़ता तुमको नहीं वो रटी हुई भाषा है क्या कर चली आइए चली आइए संस्कृत में एकाध बहु तया तो बोलेंगे हम तो नहीं बोलते उन्होंने तो असाधु शब्द बोल दिया गलत बोलता है संस्कृत सुधारता नहीं है क्या बोल देते है अरे ये भी हमारे संस्कृत है क्यों नहीं बोलते हुआ मेरे अपने व्याकरण बनाओ <laughs> मैं खुद लोगों को कहता है जब उल्टा को तो तुम्हारे अपने व्याकरण में होगा चिंता मत करो निराकरण के अनुसार नहीं है तुम्हारे अभिनेकरण के अनुसार हो सकता है चलता है अनुभूति किसी की नहीं है हमें और क्यों प्रश्न का जवाब तक नहीं है हमारे पास तर्क भी नहीं है चल रहा है सब कुछ और यहाँ श्रुति प्रमाण है तर्क भी है।, भी है युक्तिया दिया गया है सिद्ध किया गया है अब अनुभूति मात्र बाकी रहेगा कभी ना कभी हो जाएगा प्रैक्टिकली तो रह गया कहीं तो प्रैक्टिकल करते नहीं मार मिल जाता है या नहीं ल के प्रमुख ज्ञानी कितने हैं, हैं नहीं है क्या तो फिर से मिल रहा है ऐसे नहीं है, कि फेल हो है ओ सारी समाज पूरा संसार उनको मान रहे प्रमुख ज्ञानी है अरबो रुपया दान पुण्य कर रहे लोग उनके पीछे क्यों नहीं कर रहे प्रैक्टिकल के बिना प्रैक्टिकल तो देखा ही नहीं क्या होता है तो इसमें सर्वत्र अनुभूति को जरूरत नहीं होता है ये तो प्रमाण है हमने मान लिया हम प्रमाण अब न्यूटन को प्रमाण मानोगे नहीं तो फिर न्यूटन की थे क्या मानोगे आप कोई भी व्यक्ति है चाहे विज्ञान भौतिक शास्त्रों में भी आप देखेंगे ना हम तो मान मानिए चल रहे कि नहीं चल रहे हम ने कहा ठीक है बात स्वीकार कर लिया और किसी लैबोरेटरी में प्रैक्टिकल कर लिया आपने मान लिया इसलिए भले हमने नहीं किया तो क्या हो गया किसी ने तो किया है लिखा है तो मान लिया उसी प्रकार शुरू में इसे, में इसे श्रद्धा स्वे श्रद्धा का प्रभाव इसे श्रद्धा ज्ञानम शुरू से ही हम अनुभूति के चक्र बढ़ जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता ये बच्चा शुरू से बोलने लगे एक और एप्पल क्यूँ एक और डाक क्यों नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा उसका वहा क्यों का चक्कर चलता नहीं फिर मरना पड़ेगा रखना पड़ेगा ऐसे ही है समझ में आएगा क्यों आएगा, क्यों नहीं क्या है बाद में कौन देखता है ये एप्पल ही है तक सभी हटे हुए ही इसको विपरीत कर पाया मान के चल रहे हैं अंधी भाषा चल रही है कोई जवाब नहीं अरे हमारे यहाँ तो गम एक धातु मान लिया है उसे डोस प्रत्येक कर दिया गोहो बना दिया लेकिन ये प्रश्न पूछो पाणी जी से तुमने गम कहां से ले दो कहाँ से लाया डोसा कर देता उसको दोष कर दिया गम और जला है जलाए चल रहे हैं अनादि काल से परंपरा धातु पार चले आया है वो मान रहे हैं गम धातु है अनादि धन तो चले आया है गम धातु यानी धातु पार तो पहले से चल रहा है और उसी को वैसे पानी ने स्वीकार किया और दो प्रत्येक भी चले आ रहे हो अनादि प्रत्येक किस जमाने का पता नहीं पकार पकार कर ना जो नष्ट हुआ दूसरा उसने जो है परिष्कार करके थोड़ा बहुत अपना जोड़ जार करके नया बना दिया जैसे पानी ने दुनिया में तो हो गई। आ के पर और जाएगी। और वो उसी अनुसार हमारे भाषा हो जाएगी सारे बोल चाल चलेगा सब कुछ जैसे आप देखिए रूपये में फर्क पड़ रहा है पहले आ रहा था चांदी के थे सोने के थे तांबे के आया लोहा आप तो बेकार ही होगा काम तो और इस तरह से हम परिवर्तन तो देख ही रहे नाप में भी देख लो पहले फिर भी गिन आप क्या है हर चीज किलो दूध भी किलो में हो गया लीटर वेटर भी गया और तेल भी किलो में यहाँ जो केला किलो में अरे भाई ये भी डजन वाला मौका भी नहीं यार। वो भी डजन पतन चला गया अब धीरे धीरे आप देख रहे हो लीटर गया डजन गया सब गया अब तो सब चीज किलो में ही हो रहा है तो देखते देखते आपका अनुभव ये बात बन रहा है कि एक जैसा मान्यता मान रहे हैं कुछ उसको श्रद्धा करके सारी व्यवहार कर रहे हैं आप हाँ दुकानदार से नहीं लड़ेंगे अरे किलो को तुम किलो में क्यों दे रहे हैं डजन में देते रहो अरे डजन पदर गया अब तो किलो में ही मिलेगा बोलेगा वो लेना उतर तो जाओ क्या करोगे लेना पड़ेगा तो सारा जमाना जैसे चलता है उसको कुछ तो मान्यता करके चलना पड़ता है हाँ करके स्वीकार करके ही करना पड़ता है इसे अस्तित्व उपलब्ध कह दिया मान लो इस बात को फैदा पैदा नो करना मेहनत करो यही यहाँ पर समझी ये इसलिए न आत्मा न पराश्चै न सत्यम ना पिछाणतमचन संव न आत्मा न पराश्चव वहा जो है ना विश्व और तेजस्वी क्या हो रहा है आप क्या देख रहे हैं पर को देख रहे हैं परारमे घर बढ़ा विषयों को देख रहे हो और सूर्य में आत्मा बनभो करते हो और सुशुद्धि में आत्मान नाव न ना आत्मा का अनुभव न हो न घटबा विषय कर रहे हो अगर क्या है तत्त्व का अग्रहण हुआ न आत्मान तत्त्व अग्रहणम न पराण अन्य ग्रहणम हो गया तो दोनों ही यहाँ नहीं रहा आत्मा को नहीं जानता अगर तत्त्व का अग्रहण है और तत्व को भी नहीं जानता और अन्यता ग्रहण जो होता था वो भी नहीं रहा न सत्यम ना बचानदम को जान रहा है न तो प्रादिभाषिक अंतर जो स्वर उसी भी नहीं जान रहा है प्राज्ञा किंचन इधर प्राज्ञ प्राग्ञा वास्तव में कुछ भी नहीं जानता है न किंचन समृद्धि किंतु तुरय तु जो तुरय वो तब वह सर्वदृक सदा वह सदा ही सर्वदृक रहता है नहीं दश्ट नित्य है दृष्ट दृष्टि सूर्य आपको देख रहा है आ गए सूर्य कहा देख रहा है भाई सूर्य देख सकता है क्या मैंने उसके प्रकाश के अंदर आपको प्रकाशित करना ही आपका देखा उनको उसका देखना और भी व्यवहार है अरे सूर्य साक्षी है बोलते ना सूर्य साक्षी तुम्हारे तो चोरी करोगे सच बोलोगे झूठो सबका साक्षी वो अरे वो कैसे साक्षी हो जाएगा वो तो ऐसे जट पदार्थ घूम रहा है ऐसा लोग बहुत सकते तर्क लेकिन वहां तो उसके प्रकाश की किरणों के माध्यम से आप सम्बद्ध होकर उसका हर चीज का ज्ञान मिल रहा है जो प्रमाण है ये तो हम प्रत्यक्ष देख रहे किरण आ रहे हैं जहाँ किरण में प्रत्यक्षाई दिखाई दे रहा है फिर बातों को सुन रहे मोबाइल देख लो आज के जमाने विज्ञान बहुत सुंदर दृष्टान्त वेदांत के लिए अब मोबाइल देखो यहाँ पर हो और उधर में तीन तीन बच जा गया। तो कैसे बच गया ना कोई तार नार ना, ना किरण यहाँ देखा किसी को किरण जा मुझारे मुझारे से में। से उसकी में। रहा है कोई किरण नहीं निगरा फिर भी आपके बोलने का हर बात पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया सूक्ष्म किरणों से चला गया और वो जान लिया आपके बात को और उसके कारण आप सुन ले आप भी जान लेते हो जब जो अदृश्य सूक्ष्म किरणों ने इतना कमाल कर सकता है ये जो तो दिव्य स्थूल दृश्य हम देख रहे हैं किरण ये क्यों नहीं ग्रहण कर सकते इसके माध्यम से क्यों सूर्य ग्रहण नहीं कर सकता सूर्य भी मानिक देवता है सूर्य क्यों बैठा हुआ है वहां पर ये जो शरीरोपाधि वाला जीव आपके वचनों को ग्रहण कर लिया वैसे सूर्य भी शरीरोपाधि वाला जो वहां का हिरण्य या जो भी नाम से कहते हुए जीवात्मा जो है वो अपने किरणों के मानसा को क्यों नहीं ग्रहण कर सकते और रात्रि में भी समझो चंद्रमा रूप्रह बैठा हुआ है वहां से किरण उधर आएगा उधर से आएगा ना नामे सही है 24 घंटा असूर्य से संपर्क हो रहा है कहीं साक्षात है कहीं परोक्ष कि कि देखो पर क्या हो रहा है, परोक्षि में भी यह मान के चलना पड़ता है कि वो प्राग्ञी ने कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा है तुरहत सर्वद्र का वो सर्वोद्र जरूर होगा और सदा सर्वद ये भी विचित्र जाए कभी कभी सर्वद्र को नहीं और नित्य ही सर्वोद्र कहता आपका प्राग्ञी को भी वही देख रहा है तेजस को भी देख रहा है विश्व को भी देख रहा है और सबको प्रकाशन करने के माध्यम से देखने के समान देख रहा है इसे शांति ने चुंबक का दृष्टान दिया है सबका मात्र से वो चुंबक से निकलता हुआ एक तरंग विशेष के माध्यम से तरंग वेव मैग्नेटिक वेवस कहते हैं तो तरंग निकल रहे हैं चुंबकीय तरंगों के, के माध्यम से लाखों को वो नचा देता है घुमा देता है व्यवहार करा देता है और सबका उसके साथ संपर्क बना हुआ रहता है अपने सत्य से उसके अंदर कोई और क्रिया नहीं है उसके स्वभाव है उसे तरंग निकलेंगे और तरंग के माध्यम सब कुछ होते जाता है उसी के माध्यम से उसी प्रकार के ने इसलिए इसको दृष्टान तो लिया उसी प्रकार कहते हैं आत्मा के स्वभाव है वो तो अपने प्रकाश के दर्शो को प्रकाशित करते सबके साथ संबद्ध रहता है उसका सदा सर्वध कह दिया कथम पूरा तार तो प्राज्ञा तुरिये वा तत्व ग्रह लक्षण इत्यादि जब पूछा था तो जवा दिया आत्म लक्षण अविद्या नकिंचन संवेत्ति प्राज्य जो है वो अविद्यासुतम द्वैत अविद्या कि बीज से प्रसूत बाह्य जो प्रपंच उसको भी प्राज्ञ ग्रहण नहीं करता जिस प्रकार विश्व में ग्रहण कर रहे थे तथा तत्व तो तो ग्रहण तमसान ग्रहण बीज भूत बद तत्व ग्रहण के द्वारा अर्थात अविद्या अनदागरण का बीज भूत तो वस्तु उससे बद्ध है संग्रहित है समझो जिसलिए ये भी कैसे निर्णय जिसलिए तुरी सर्वद्रक सदा क्यूँकी जो तुरी है ना, वो कैसा है वो सर्वद्रक है तो वो कब सर्वद्रक होता है कभी सदा ही सर्वद्रक होता है तुरियाद अन्यस्य भावा, अभा भी कैसे पता चला अरे तुरी ने इस लो प्रकाशन किया उसने उसको प्रकाशन किया तो तुर कोई और प्रकाशन कर रहा होगा कभी नहीं नहीं तुर आज अन्य बाबा सर्वदा सदैव तुरी से भिन्न कोई दूसरा नहीं है यही सर्व प्रमाण सिद्ध है और पूर्व आचार्यों का अनुभव सिद्ध है सर्वदा सदैव सर्वंच तदृक्ष यहाँ सर्वेश त्रिक वही सर्वी है और वही सर्व का दृष्टा सर्वासन सर्व पश्य वही सर्व हो गया सर्व को देख भी रहा है तत्व न तत्व लक्षणम बीजनम इसलिए वहा तस्मात इस में तत्व अग्रहण लक्ष्य रूपा जो बीज है वो भी वहां नहीं है तत्व तत्व सूत से ग्रहण सी अतएव बाबा जब तत्व ग्रहण ही नहीं रह गया तत्व ग्रहण का जो कार्य तत्व ग्रहण रूपी बीज से जो प्रसूत कार्य होता है जो द्वैत प्रपंच ग्रहण अन्य ग्रहण है वो कैसा होगा जब कारण ही नहीं रह गया तो कार्य भी नहीं रहेगा तत्व अग्रहण ही नहीं रह गया तत्व मने तत् तत्व अग्रहण से, से प्रसूत जो अन्यता ग्रहण का कार्य है वह अभी अतएव इसलिए ही अभाव नहीं रहेगा कहा तत् त्र मे तुर नहीं रह सकते इसे कोई दृष्टांत भी है कहते दृष्टांत समझ में समझ लो सूर्य को ही देखो नहीं सभी तरी सदा प्रकाश आपके तदवरुद्धन जो सूर्य वैसा है प्रकाश आत्मा ये प्रकाश स्वरूप ये और सदाए प्रकाश स्वरूप है इसलिए उसने कभी तद विरुद्ध प्रकाश स्वभाव का विरुद्ध अप्रकाशता या विपरीत प्रकाशन अन्यथा प्रकाशन जो जो आप प्रकाश अंग कार्य है पहले किसी चीज को आप अन, आप प्रकाश करेंगे तभी बाद में अन्न का प्रकाशन विपरीत प्रकाशन हो सकता है उसमें उसके पूर्व में नहीं हो सकता है जैसे पहले आपने मानो कोई चीज है आपने हरे रंग का जो आपने टॉर्च चला दिया सामने डाल दो हरा रंग का कागज डाल दो चला तो क्या होगा आपको वस्तु हरा रंग दिखेगा और आपके मन में अन्धागरण हो जागे तो हरे रंग का घड़ा है और और ये बढ़िया दृष्टांत है तो सर्वत्र दिया जाता है जो पीलिया वाले को देखो पीलिया वाला हर ग्रहण कर लेता है पीले रंग वाले कैसे हो गए आप तो गोरे थे आप पीले रंग वाले सबको पीला ही बोलेगा सब तो पीला ही दिखता है पहले उसका जो वास्तविक गौरवता थी श्याम था उसका क्या था उसने अब प्रकाशन किया उसमें प्रकाशन नहीं किया उसकी दृष्टि ने उसका दृष्टि ने जो है जो आपका वास्तविक रंग था गोरे थे या श्यावले थे जो था उसका उसने अप्रकाशन किया उसकी चक्षु ने और फिर अंध प्रकाशन कर डाल उसके बाद कते पीला है तो अप्रकाशन पूर्वक ही अन्धा प्रकाशन त्योहार में देखने को मिलता है इसलिए गांव तो भी की वो दोनों ही यहाँ पर नहीं क्यों जो प्रकाशाप तो स्वर्वस्तु होता है वहां पर न तो अप्रकाशन होगा और अप्रकाशन पूर्वी का होने वाली अन्य प्रकाशन भी नहीं हो सकता तकाशन तक संभव तो लेकिन प्रकाश आत्मा ही है वो आत्मा वह आत्मा प्रकाश रूप ही है ये कैसे पता चला और सर्वद्रग है नहीं दृष्ट और दुष्ट देते वह सर्वद्रिक है तो और सदा दृक है यह बात स्पष्ट हो रहा है विपरीपन न भी दे अर्थात सदाए गर्थ और दृष्टा का भी वो दृष्टि है अर्थात वो सर्वदृक सर्वदृक है और सदा है इन दोनों बातों को एक मंत्र से जो पुष्ट कर दिया अथवा अब यूं भी समझ लो जागृत स्वप्न यो सर्वभूतावस्था सर्व सुदृढ़ सदा जागृत स्वप्न यवस्था जाग्रत और सप इन दोनों में सकल भूतों के रूप में अवस्थित है सारा वस्तु और सर्वस्तु का व्यवहार हो सकता है, है। तुरिय को कह गया सर्वदा भूतपूर्व गति से व्यवहार हो रहा है वास्तविक में सर्वद्रुपता भी नहीं आ सकती सर्वद्रुप भी नहीं है भूतपूर्व गागृत और सपराधिक कारण सर्व को दर्शन कर रहा था इसमें सर्वद्रुप नाम रख दिया ये नहीं है वास्तविक तुर्य में सर्वद्रुप्त आ जाएगा नहीं वातवा में वास्तविक सर्वद्रुप्व भी नहीं है इसलिए जानकर भाषिकार संभल करके अतवा से उसकी वास्तविक निचोड़ निकाल रहे हैं पहले तो, तो शब्दार्थ बोध करा दिया शब्दार्थ बोध करा कराकर तात्पर्य ग्रहण करा सर्वद्रुप भी क्या है आभास आभा रूपा है अभी क्यों क्योंकि जागरण शब्द कालो में सर्वोत्ता होने के नाते सर्वस्तु का दर्शन करने वाला होकर हम इसको सर्वदास को ही आभा को लेकर आत्मा में कर रहा हूँ तुरय में कर रहा हूँ क्योंकि नान्योस्ती दृष्टि इतनी शुरू है की इस दृष्टि से अन्य कुछ भी नहीं है ये जो दृष्टा है आत्मा है इससे अन्य कुछ भी नहीं है जो कुछ भी सर्वदर्ग का आज गया जो दूसरा है ही नहीं सर्वगा गया और आया और दृष्टा कैसा हो गया इसे मानना पड़ेगा इन रुतियों के आधार पर इस कायिका की व्याख्या करते वक्त सर्वद्रित सदा में सर्वद्रगा भास सदा ऐसा ग्रहण करना पड़ेगा तात्पर्य देना पड़ेगा नहीं तो जो अजात वाद्य के खिलाफ हो जाएगी आतर्श उपाधि वाला मान लिया तुरिय को सर्वद उपाधि वाला तुर जाएगा स्वपाधिक हो जाए वो भी इसलिए आपने आप निरुपाधिक होने से सर्वध का आभास ही हम तुर में व्यवहार कर सकते हैं वो भी भूतपूर्व गति से भूतपूर्व गति क्या है जागरण काल में सभी को प्रकाशक होने के नाते तुर में हम उसको सर्वप्रकाशक रूप संज्ञा दे रहे हैं इत्या प्रमाणम कोई अभी पूरा न पराशीव न सत्यम ना आपने कहा है कारिका का सत्या शब्दों की व्याख्या किया ही नहीं वहां भाषा ने कारिका में न सत्यम ना अचान उसकी व्याख्या नहीं किया शब्दार्थ तारंग के आम का व्याख्या नहीं पर भी नहीं है लेकिन अर्थात अर्थ से निकल गया आत्मा विल तो? से विलक्षण पराण हो गया ना वो आत्मा से विलक्षण हो गया पराण इस तरह से उन्होंने शब्दों को कह दिया लेकिन भावार्थ कह दिया शब्दार्थ को पृथक पृथक व्याख्या नहीं किया है कारिका का उस कारिका विशेष पता नहीं क्यों ऐसे किए अन्य तो सर्वत्र तो करते हैं यहाँ नहीं किया है निमित्तांत प्राप्त शंख्यार्थो श्लोक का अगली कार्य का जो आ रही है और निमित्तांतर से कोई अनुमान कर सकता है कारणबद्धम तुरी भी क्या है कारणबद्ध है क्यों तुरी में भी अंधकार ग्रहण तो है नहीं क्यूँकी तुरी कैसा है द्वैत अग्रणात् तो क्या दूंगा शिका के अंतिम प्रगति भी कारणबद्धम द्वैत अग्रणता ग्रहण ले गए तत्वाग्रहण को नहीं ले सकता नहीं है, है इसलिए कहता है यदा तो प्राग में द्वैत ग्रहण नहीं हो रहा है तुर में भी द्वैत ग्रहण नहीं होता आप तो कहते हैं कि देखो यह अनुमान को कर सकता है जो तुर है ना विवाद ग्रस्त जो तुरीयम कारणबद भावती द्वैत बात को मान अग्रहण्वाद प्रागवत्णब है कार्यबद नहीं है यह बात स्वीकार कर इसको दृष्टान बना रहा है प्राज्यवत प्राज्ञ कैसा है द्वैत अग्रहण पूर्वक कारणबद्ध नहीं तो द्वैत अग्रहण तूपी हेतु तो दृष्टान्त में कारणबद्ध रूपी साध्य भी दृष्टान्त में तो साध्य व्याप्ति प्रसिद्ध हो गया तद ग्रहण रूपये तो तुर में प्रसिद्ध है आप भी मानते हैं आपने का कार्य कारण दोनों ही वहाँ नहीं है लेकिन हम का क्या कारण है जिस तरह हमसे प्रतिष्कार कर रहे हैं आपने तुरियम कारण अबद्धम आपने का तुरियम कारण अबद्धम तप्त ग्रहणाथ आप तो क्या रहेगा तप्त ग्रहणाथ यम तम व्यथा प्राज्ञा हम व्यति दृष्टान दे सकते हैं सान्टान्त बन नहीं सकता के दूसरा कार दृष्टान्त लाऊंगा नहीं है। इसे हैज्ञ बना दूंगा और वो कहेगा ठीक विपरीत में हम कारण करें, वो कहता तो कारणबद्धम कहेगा तुरी हमने हेतु तो दिया तत्व ग्रहण कारण और वो कहता है तो ग्रहण कारणबद्ध द्वैत का अग्रहण होने से जैसे की ताज्यवत उसके राणवी दृष्टान मिल जाएगा तज्ञवत कह दिया सब प्रदर्शन से उसने बना दिया है उसके जवाब के लिए ही यहाँ पर एक कार्य आरंभ हुई है तुरज निद्राता प्राग्य साध्य देर है हम यहाँ पर उसको उसके सत्प्रतिपक्ष अनुमान बनाया और पर उपाधि देंगे उपाधि क्या कहेंगे निद्रायुक्त निद्रा मैं अविद्या अविद्यायुक्तता में है और तुरंत अभिजयता नहीं है उपाधि तो हो जाएगा साध्य सामना अधिकरण तिंता भाव प्रतिविधित है और जो साधना चिंता भाव प्रतिवित्व भी आ जाएगा उपाधि का लक्षण उसके अंदर चला जाएगा साध्य व्यापक साधना व्यापक उपाधि बन जाएगा इसलिए कह रहे हैं द्वैदस्य अग्रहण तुल्य बात मैं जरूर मानता हूँ तुम्हारा हेतु अपने आप में बिल्कुल सही है लेकिन वो अधूरा उपाधि क्या करता है हेतु का स्वर्ग को पूर्णता लाता है को पूर्ण जैसे वन्नी आपने कहा जैसे पर्वतो धूमवान वन्य है पर्वतो धूमवान वन्य किसने कर दिया वन्नी को क्या करेंगे हेतु तो ठीक है अरे भाई बिना वन्नी धूमका लेकिन वन्नी में तो साधन तु करने के लिए आपको वो संयोग देना पड़ेगा उसके बिना वाय हेतु तो धूम सिद्ध नहीं कर सकता आर्न संयोगित सदी वन्य मतम का साधक वन्नी साधक नहीं है। उपाय तो होता है पूर्व पक्षी ने अनुमान प्रयोग किया था उसने अंश की दृष्टिया वो असिध होता है तो इसलिए उसका ना व्यापकता रख दिया और साध करने में सक्षम नहीं है क्योंकि तो जो व्याप्य है वह असिध व्यापकता से समय तो रख गया किस कहते हैं हेतु को वो अपने स्वरूप जितना अपने स्वरूप प्रदान किया है अनुमान का साधक ना वो स्वस्वरूप असिद्ध हो जा रहा है किसी व्यापक से उसका नाम पड़ता है और उपाधि के तरह परिपूर्ण होता है उपाधि कैसे समीपम आधी उपाधि उस हेतु के उस समीप में विशेषण रूप आधान कर दोगे ना वह हेतु भी हो जाएगा लेकिन बिना उपाधि का नहीं हो सकता अतो उस हेतु का हम अथ हेतु हेतु व्यापकत्व सिद्ध अत्यंत सिद्ध नहीं है हम इसे तुम्हारे, तुम्हारे हेतु को स्वरूप नहीं कह रहे तुम्हारे हेतु को हम स्वरूप नहीं कहते और तुम्हारे तो को यह भी नहीं कहता जो पक्ष में नहीं है आश्चर्य सिद्ध भी नहीं कह रहा हूं तुम्हारा हेतु अपने आप के व्यापक को खो रहा है बिना उसकी व्यापक सिद्ध नहीं हो सकता अत तुम्हारा ये तो दोषग्रस्त सिद्धांत ग्रस्त में क्या है यदि सिद्धांत सुपादी से विशिष्ट बना क्या है जैसे विशेषण विशेष में होता है तो विशिष्ट में तो होता है ना विशिष्ट मान लो तो कोई दोष फिर तो हमारे पक्ष में आ जाएगा ना होगा होगा क्या फिर पूर्व पक्ष को स्वसिद्धांत त्याग करके पर सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा यदि सोपारी क्षेत्र कोई सही तू पर स्वीकार कर लेता अपने अनुमान में पूर्व पक्षी जो तो अनुमान किया पर्वतोदान ये अनुमान किया यदि वो स्वीकार कर लेता है पर्वत सभी स्वीकार कर लेता है, वे, वे, को नहीं है। नहीं क्या होगा स्वीकार कर लेने में को। उसके दान हानि हो जाएगा पूर्व पक्षी हार गया इसलिए उसके हतावास में गिनती किया गया लेकिन विशिष्ट हेतु रूप में सद बन जाएगा इसे कोई सब दोष नहीं है लेकिन विशिष्ट हेतु को स्वीकार नहीं करता है अतएव उसके लिए दोष कर उपाधि को प्रस्तुत कर जो विशेषण है उसको दोष कर सामने प्रस्तुत करते हैं तो ऐसा ही नियम है इसलिए उपाधियों को एक नाम भी दिया दूसरा वैश्विक दर्शन में सब जो गया था प्रयोजक अच्छे सुखी बार बार अस्तर प्रयोजक विद्यमान है बोले अर्थात उपाधि विद्यमान है तो उपाधि वास्तव में उसको ठीक करने वाला चीज है लेकिन आप ठीक करना चाहते पूर्व पक्षी उसको स्वीकार करेगा नहीं इसलिए पूर्व पक्षी परास्त हो जाता है निद्र स्थान विचार जातवा हेतु में दोष मान किया गया कृषि के और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कभी तो उपाय के देंगे दे क्या अभी निद्रा वहाँ निद्रा रूपी दोष है और तुर्य में निद्रा रूपी दोष नहीं है द्वैत से अग्रहण तुल्यम द्वैत का जो अग्रहण नो हो प्राग्ञ और तुरय इन दोनों में समान है किन्तु प्राज्ञ में विशेषता क्या है निद्रा युक्त वो जो बीज है ना तत्वाग्रहण तत्वग्रहण और अग्रहण रूपी जो बीज है वह निद्रा से युक्त है वो अविद्या से युक्त है लेकिन यहाँ वो मामला नहीं सा मानी तो अविद्या ही नहीं रह गई अत अविद्या का कार्य पुता तत्वाग्रहण रूपी बीज भी नहीं और उसका कार्य पुता रूपी कार्य अंकुर भी नहीं रह जाता है जैसे सात तुर न द्वैत है तो में क्या हो गया साविद्यक उपाधि हो गया साविद्यक उपाधि उपाधि हेतु प्राप्त हो गया और हमारे मत में कोई दोष नहीं है कि प्राज्ञ कारण अब सिद्ध हो गया हम हेतु क्या बनाएंगे उसी के हिसाब से चलूंगा द्वैत अग्रहण का बनाऊंगा लेकिन साविद्य से द्वैत अग्रहण का प्राज्ञ बड़ा कोई उसी का हेतु कर लो और हेतु के अभाव को और उसके साथी का अभाव को रखूंगा क्योंकि क्या होता है प्राग्ञ कैसा है कारणबद्ध है तो क्यों अविद्या सती द्वैता अविद्या द्वैता ग्रहण होने से और तुर कैसा है कारण अबद्ध है अविद्या सती द्वैता ग्रहण अभाव उसके शादी के अभाव को मैं सिद्ध करूंगा और उसी के हेतु को विशिष्ट हेतु में सुपारी हमने दोष दिया है उस सुपारी को ही विशिष्ट हेतु के विषय उसके हेतु को विशिष्ट हेतु में उपस्थान कर रक्षा के दी जाएगा प्राज्ञा सात त्वरी निमितंत प्राप्त आशंका निवृत्त अर्थ निवृत्त अर्थ हो अयम श्लोक निच्ठी का अनुमान तो भी दिया था कथम द्विता पूर्व पक्षी कता है द्वैत अग्रंथ तुल्य कारणवत प्राग्ञ से नुयस्य कारणवता में ही है, है। प्राप्त आशंका निवर्त है इस प्रकार से प्राप्त आशंका कोई निवृत्त करने के लिए कार्य तो का ये स्म बीज निद्रा तत्व प्रतिबोधो तत्व प्रतिबोध का नाम ही निद्रा बीजात्मक जो अविद्या बीजात्मिका जो अविद्या विशेष प्रतिबोध बीजम वही वास्तव प्रतिबोध है अर्थात अन्य ग्रहण है आप अन्य ग्रहण समझो विशेष रूपा अन्य ग्रहण ही विशेष प्रतिबोध उसका कारण बीज है कार्य के प्रति बीज है सा बीज निद्रा उसको हम क्या कहते हैं बीज निद्रा बीजात्मिका निद्रा तत्व ग्रहण रूपा अविद्या या प्राज्ञा उसके तरह युक्त है प्राज्ञ सदा दृक् स्वभाव तत्व तो प्रोध लक्षण निद्रा तुरिय नौ लेकिन सदा दृक्व वाला होने से प्रकाश स्वर स्वभाव वाला होने के कारणों से जब युक्ति जो ना यहाँ पर तो ये में हम क्यूँ नहीं मानते कारण वो सदा प्रकाश स्वर स्वभाव वाला है सर्वद स्वभाव वाला है ये तो सभी मानते है क्योंकि वो तर्क तो दिया ही है ना श्लोक वेदांत में स्पष्ट आपको बोल बहुत तरफ आपको अनुभव करा रहे हो तो अनुभूति है सभी में अनुभूति है स्वप्न आपने किसे देगा घटबर को किसे देगा क्योंकि सूर्य से देगा सूर्य को किसे देखा हमसे देगा अहंकार से देगा मन से देगा स्वप्न को तुम तो मन से देख रहे थे तो ऐसे तेरे को पता चला मेरी बुद्धि से मैंने देख रहा था कि मेरी बुद्धि बोल रही है की मैंने मन से जो है स्वप्न को देखा हूं अरे ये कैसे तुमने जानगे तेरी बुद्धि जो है मन को देख ली थी मई जान दो अंत में उसको कहना ही पड़ेगा कि मैं ही जान रहा था कि मेरी बुद्धि ने देखा कि मन अपनी रचना रच करके देख रहा है आप अपने को देखने वाले नहीं कुछ और है ही नहीं तो कुछ हो आप अपने आप को कैसे जान तो गुस्सा हो जाएगा वो मैं अपने आपको कैसे जान लिया मैं हूँ करके अरे मैं हूँ नहीं दिख रहा है क्या मैं हूँ तो हूँ बात खत्म उससे आगे कोई प्रश्न ही नहीं उठता है अपने आप को आप कैसे जान ली कोई जानने का साधन ही नहीं मैं उस सुषुप्ति में था तो उसको अपने कैसे जाना कोई और साधन नहीं किया वैसे साधन परंपरा आप देखा मैं अपने आप को जान रहा हूँ लेकिन किससे जान रहा हूं कोई साधन नहीं मैं था इतना तो जरूर है मैं कर, कैसे जान लिया मैं तो ये मैं नहीं जानता यही अज्ञान मैंने वहां अविद्या थी सुषिप्ति में अविद्या तो सिद्ध हो जाएगी लेकिन पूरी में वो भी सिद्ध नहीं होता था क्योंकि उसको आप इनकार नहीं कर सकते जो शब्द प्रकाशन कर रहा है अपने आप का निषेध कर सकता कभी जीवन में कोई पागल भी जाके नहीं पूछा कि दूसरे से मैं हूं या नहीं हूं पूछ ले कोई पागल नहीं देगा महाराज ये बताओ मैं हूं या नहीं हूं मैं जिंदा हूं या मरा हूं ये कभी नहीं पागल में नहीं पूछते आश्चर्य की बात थी क्या तो अक्ल उसके अंदर भी उस समय में भी बना रखता है की मैं हूँ मैं जिंदा हूँ इतने बात पागल भी जानता है वैसे अच्छे जो पागल होते हैं आपको ही पागल खा देते हैं हाँ, वो तो कभी नहीं मानेंगे कि मैं पागल हूँ घर दुनिया पागल है बेंगलोर में जब पहली पागल खाना खुली तो नेहरू आए थे उद्घाटन करने पागलों को ही खड़ा किए गए तो स्वागत कर जो पागल थे ना वही सब स्वागत कर रहे जो सब पागल बिल्कुल उठ पटांग नहीं वो लोग सब खड़े हैं सो स्वागत कर रहे हैं तो स्वागत होने के बाद में जो है कहने लगे तो यहाँ तो क्या है नहीं पागल कहाँ है कहते सब वही है जितने आ खड़े हैं स्वागत किया आपका बड़ा सेवा कर खातिर सम्मान हो रहा है सब पागल है तो वो पागल सुन लिया और कहते है डॉक्टर साहब आप पागल है अरे ये नेहरू वाला महा पागल है तभी तो हमारे पास आया है ये तो क्या कहते हैं आप तो महा पागल है ना ये मेरे बड़ा दंग रहेंगे क्या बोल रहा है वही आप भी नहीं पागल हम भी नहीं पागल ऐसा सब कहा नहीं कहो वो कहते ये नहीं कह हम पागल नहीं ये तो जरूर है लेकिन तुम पागल की कोशिश क्या कले इसके पास डॉक्टर को दादना पड़ा ऐसे आदमी को कैसे पागल कह रहे हो तो इशारा किया डॉक्टर ने एक ने इसको पत्थर मारा से पीछे से छोटा सा कंका न मारा लेर उसके पागलपन खुल गई तोड़ फोड़ कर लिया देखिए साहब लेर को पता चल गया इसको बच्चे पत्थर मारते पागल हो रखा है ये अब कहीं से कंका न मारा हो तो असली रूप आ जाएगा वैसे बढ़िया डायलॉग बोलता रहेगा ठीक ठाक रहता है तो लेकिन कहने में पागल भी हो क्यों ना हो लेकिन उसके अंदर भी इतना तो है कि मैं हूँ मैं जिंदा हूँ एक बात के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं सर्वधानु भाव सिद्ध और वही तुरी है और कुछ नहीं वही क्या है तुरी है की मैं हूँ जो आकार कर रहे हो यही तो ये तुरी रामगढ़ से नहीं पूर्व भाषी का थोड़ा है तो एक दो पंक्ति साफ बिजली तैयार होता हुआ था ना यहाँ सदा दृक्ष स्वभाव तक तत्व अप्रतिबोध लक्षण इसलिए दिख वही प्रकाश स्वभाव वाला है। चुके हैं सूर्य में न अंधकार दिन रात व्यवहार नहीं हो सकता जो प्रकाश स्वरूप है वह न तो प्रकाश का अन्यथा ग्रहण है कि अप्रकाशन भी नहीं अन्यथा प्रकाशन भी नहीं है ये तो कह चुके हैं इसे दृक्ष स्वभावत् तत्व प्रबोध लक्षण प्रतिबोध लक्षण निद्रा तुरी नोध रूपये निद्रा वो तुरी हो सकती अतो न कारण प्रायः प्राय कारण निरूपिता बंधन भी पापर तुय में नहीं होता है स्वप्न निद्रया न निद्रा न स्वप्न निष्ठा तिल आज मुने विश्व स्वप्न निद्रा यो इसलिए वे दोनों दोनों स्वप्न और निद्रा से युक्त निद्रा में तत्व ग्रहण और स्वप्न में अन्य ग्रहण इन दोनों से युक्त है और विश्व है जो प्रागत्व स्वप्न किन्तु निद्राया प्राग्ञ में क्या है अस्वप्न स्वप्न नहीं है अर्थात अन्य ग्रहण नहीं है किंतु किन्तु तत्वग्रहण है यह सप्रंच निद्रा निद्रे नृदा नहीं करना ऐसे कर तो अंश्रीम पद प्रत्येक असप्तम और अनुद्राहेगा नीति अस्वप्न असप्रंंचद्रा ची असप्त निद्राया अस्व निद्रया युता प्राग्ञ ऐसा करना स्वप्न रहित केवल निद्रा से युक्त है स्वप्न निद्र रह मतलब क्या अन्य ग्रहण रहित केवल तत्व तो अग्रहण है युक्त और तुरु में न निद्रा स्वप्न हो तत्व ग्रहण है न तो अन्नता ग्रहण है, तो है। कार्यक्रम दोनों नहीं रहा केवशंदी के पश्यती निश्चिता पश्य प्रवृत्ति ब्रह्मविधा पश्यती ऐसे भ्रवृत्ता लोग ही अनुभव कर पाते है स्वप्न अन्यता ग्रहण अनु सर स्वप्न किसको कहते हैं अन्य ग्रहण का गरा नाम स्वप्न है जैसे सब में रज्जु अन्य ग्रहण हो गया निद्रा तो पहले कर उपता क्या तत्त्व तो प्रतिबोध लक्षण तमहा तत्व तो का अप्रतिबोध रूपा जो अविद्या है माया है तवा है उसी का नाम निद्रा है ताप्याम स्वप्न निद्राप्या विश्व इन दो विश्व और निद्रा इन दोनों से युक्त कौन है विश्व और तेजस दोनों के दोनों हैं अतः तो कार्य कारण बद्ध इसलिए ही पूर्व कार्यक्रम विचार करते हुए कहा गया था वे दोनों विश्व और तेजस कैसे हैं कार्य और कारण दोनों से बदे हुए हैं राज्य तो स्वप्न वर्जित केवल निद्राया कैसा है स्वप्न से रहित तो केवल निद्रा से अर्थात अन्य रहता तो केवल तत्व अग्रहण से कारण होने से कारणबद्धम इसलिए उसको कारणबद्ध करके कहा गया है नो व्यम पश्युरी निश्चिता पश्य उभय है न निग्राम पद को इकट्ठा ले लिया नोवयम पश्य पश्य तुरीये के उभम न पश्य निश्चिता ब्रह्मविदा निश्चित कौन है वो निश्चित महापुरुष लोग क्यों नहीं देखते तो है कारण यह है, तो का का है मामला ग्रहण ही असंभव है जब तो कारण ही नहीं रहे रहेगा कार्य ग्रहण समझे तत्व स्वरूप में तत्व अव्रहण नहीं हो सकता सर्वत्ता भावत्ता बुद्धि देव प्रतिबल्ला नियम अः सव त्री व जैसे सविता में अंधकार नहीं हो सकता उसी प्रकार अतो न कार्य कारण बद तुरी इसे तुरी के बारे में कहा गया कार्य कारण भाव के संबंध से वह रहते है संपर्क से वह रहित है फिर कब ऐसा अनुभव करते हैं ये ब्रह्म कदा तुरी ऋषि इतुच्च है कब जो है तुरय में इस तत्व तो इस प्रकार से निश्चय कर लेते हैं यह बात आप स्पष्ट करें तब जवाब ले गए कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं भाषिका कार्यकाम कार्य देखो कन्नता गृण नप्न निद्रा तत्व विपरिया से तय क्षीण तुरुदय अन्य गृण कहते रज्जू सर्व की भांति जो तत्व के विपरीत ग्रहण करना होता है उसी का नाम स्व और निद्रा किसे कहते हो आप सप्तम जानता जो केवल तत्व को न जानना जो है ना उसी का दूसरा नाम निद्रा है प्रयास तयोगीण ये दोनों ही विपर्यास बुद्धि है अन्य ग्रहण भी विपर्यास तो आत्मिका बुद्धि है